Kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu उमंग तुमर तुमंग तुमंग उमंग में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम मुद्रा की यात्रा चिंटू चिंटू ₹10 मुझे दे दो नहीं मैं नहीं देता मुझे पेंसिल खरीदनी है भाई मुझे भी कॉपी खरीदनी है नहीं मां ने मुझे पेंसिल खरीदने के लिए दिया है तो क्या हुआ चिंटू दे दो ये रुपए मुझे नहीं दे? मैं नहीं देता तुम मां से मांग लो ना ठीक है नहीं देते तो मैं मां से शिकायत करूंगी हां कर दो मां मां मा? ओ मां नहीं खाती खोना ये ओ, मेरे रुपए क्या बात है भाई तुम लोग बहुत लड़ते हो मा? क्या बात है देखो ना मां चिंटू मुझे रुपए नहीं दे रहा ये रुपया मेरा है मैं इससे पेंसिल खरीदूंगा मुझे कॉपी खरीदनी है मां हम हम हम झगड़ो मत भाई ठीक है गुड़िया मैं तुम्हें भी कॉपी खरीदने के लिए रुपए दूंगी ये ये अच्छा अच्छा चलो Ab chup chap leeto aur so jaa subah school jaana hai ya पैया भैया सबसे बड़ा रुपया टाटा भैया टाटा भैया सबसे बड़ा रुपया आर रुपया बा रुपया सबसे बड़ा रुपया घूम घूमता डंड सारा सबका नाच नचैया टाटा भैया टाटा भैया सबसे बड़ा रुपया अरे ये गाना कौन गा रहा है <laughs> अरे मुझे नहीं पहचाना गुड़िया रुपया जिसके लिए तुम और चिंटू झगड़ रहे थे मैं वही हूं अच्छा तो तु क्या तुम रुपया हो हां रुपया ठीक पहचाना पर हम कैसे माने कि तुम रुपया हो अच्छा अगर तुम रुपया हो तो हमें अपने बारे में बताओ तब पता चले ठीक है तुम्हें बताता हूं अपने बारे में जानते हो एक समय ऐसा था जब इंसान मेरे बारे में जानता भी नहीं था यानी तुम थे ही नहीं तो फिर लोग सामान कैसे खरीदते थे बताता हूं तब लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे मतलब बात समझ में नहीं आई भाई मान लो तुम्हारे पास गेहूं है और गुड़िया के पास आम है हम्म तुम आम खरीदना चाहते हो और गुड़िया गेहूं खरीदना चाहती है तो तुम अपने थोड़े से गेहूं गुड़िया को देकर आम ले सकते हो समझे हम इस तरह के लेन-देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं यानी कि सामान की अदला-बदली हां लेकिन रुपए भैया हम अगर मैं अपने आम के बदले गेहूं नहीं लेना चाहती बल्कि अह बल्कि कपड़े लेना चाहती हूं तो हां भाई इस प्रणाली में यही सबसे बड़ी समस्या थी अच्छा? कि एक दूसरे की मांग को पूरा करने के लिए लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल होता था फिर क्या हुआ रुपए भैया फिर <laughs> सप्ते पड़ा रुपया भैया सबने पड़ा रुपया ता ता भैया ता ता भैया सबने पड़ा रुपया पहले थी सामान की अदला बदली पहले थी सामान की अदला बदली फिर आई पत्थर की मुद्रा पत्थर की मुद्रा मुद्रा क्या होती है मुद्रा वस्तुएं खरीदने बेचने में काम आने वाला एक माध्यम है इसका मूल्य पहले से तय होता है और सभी के लिए समान होता है क्या मतलब मतलब यह कि 1 रुपए का जितना मूल्य तुम्हारे लिए होगा उतना ही गुड़िया के लिए होगा यानी 1 रुपए में यदि मुझे एक पेंसिल मिलती है तो चिंटू तुम्हें भी 1 रुपए में उस जैसी ही एक पेंसिल मिलेगी शाबाश <laughs> पत्र पत्थर की मुद्रा मूर्ति कैसी थी यह भी बताता हूं और समझाता हूं देखो पुरातन काल में जब लोगों को सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ज्ञान था हुँ? तब लोगों ने पत्थर के टुकड़े और मिट्टी को सांचों में ढालकर मुद्रा के रूप में चलाया पता है तुम्हें बच्चों उस समय लोग आभूषण भी पत्थर और मिट्टी के ही पहनते थे अच्छा अब फिर क्या हुआ सबसे बड़ा रुपया भैया सबसे बड़ा रुपया ता ता खिया ता ता खिया सबसे बड़ा रुपया पहले थी तामानिया कलापनी कैसा ये पत्थर की मुद्रा और उसके बाद आई धातु की मुद्रा धातु की मुद्रा हां जब मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हो गया तब उन्होंने मिट्टी और पत्थर की मुद्रा को बदल दिया और फिर आया धातु की मुद्रा का युग धातु की मुद्रा का युग क्या मतलब <laughs> देखो चिंटू जब आभूषण पत्थर के बदले धातु के बनने लगे तो लोगों ने धातुओं के आभूषणों के बदले सामान खरीदना शुरू कर दिया अच्छा पर इन्हें तौलने में बड़ी मुश्किल होती थी इसलिए बनाए गए धातु के सिक्के धातु के सिक्के यानी सोने चांदी हां तांबा पीतल लोहा कांसा सब के सिक्के पर ये सिक्के होते कैसे थे भाई तब अलग-अलग राजाओं ने अपने-अपने शासनकाल में अपने-अपने क्षेत्र -अपने में सिक्के बनवाए जिन पर उनके प्रियजनों के चित्र धर्म संबंधी उपदेश वर्ष युग वगैरह खुदे होते थे इस तरह नए-नए रंगरूप और नए-नए आकार के सिक्के बने अच्छा अब पर क्या इनका मूल्य भी अपना-अपना होता था इन सिक्कों का मूल्य सिक्के की धातु के मूल्य के बराबर होता था मध्यकाल में भारत में इसे टक्का कहते थे अच्छा कुछ राजाओं ने चमड़े की मुद्रा और प्रतीक मुद्रा भी चलवाई आ, प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं प्रतीक के रूप में चलाई गई मुद्रा प्रतीक मुद्रा होती है इसका वास्तविक मूल्य मुद्रा पर लिखे हुए मूल्य से कम होता है हम्म हम्म हमारा वर्तमान रुपया प्रतीक मुद्रा ही है हां पीतल के सिक्के मैंने दादी के पास देखे हैं <laughs> हां तो रुपए भैया उसके बाद क्या हुआ फिर आई कागज की मुद्रा कागज की मुद्रा यानी नोट रुपया हां गुड़िया क्योंकि सिक्के भारी होते थे सफर में सिक्के ले जाने में काफी मुश्किलें होती थी इसलिए कागज की मुद्रा बनाई गई यानी तुम्हारा रुपया ₹ भैया हम क्या सब जगह रुपया ही चलता है नहीं गुड़िया हर देश में मुद्रा की कीमत और नाम अलग-अलग होते हैं हम जैसे भारत में रुपया अमेरिका में डॉलर ब्रिटेन में पाउंड जर्मनी में मार्क और फ्रांस में फ्रैंक अच्छा अच्छा बच्चों बहुत बातें हो गई अब मैं चलता हूं फिर हुँ? मिलेंगे ठीक है अरे रुको तो रुपए भैया रुको तो रुपए भैया रुको तो रुको मां गुड़िया सोते-सोते बिस्तर से गिर पड़ी <laughs> अरे बेटी सुबह हो गई उठो बिटिया गुड़िया उठो मां मां मैं तो रुपए के पीछे भाग रही थी <laughs> यस सपने में रुपए के पीछे भाग रही थी क्यों मा? भाई क्या चिंटू के साथ सपने में भी जगत रही थी नहीं तो पर मां चिंटू भी मेरे साथ था <laughs> अरे सपने में चिंटू भी था और रुपया भी था <laughs> मुद्रा की यात्रा अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख सुजाता शुक्ला कलाकार कीमती आनंद सुभद्रा मालवी आरती बक्षी तथा अनन्या ध्वनिंकन सतीश लाड़े ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊ दयाल चतुर्वेदी You'll be, you'll be, you'll